ध्यान और आध्यात्मिक जीवन जीवन मुक्ति के लक्षण हैं संत बस्ताम के सुल्तान इब्राहिम बिन अरहम के पास एक मुसलमान संत आए और कहा मैं नबी हूँ और तुम्हारी सराय में ठहरना चाहता हूँ सुल्तान ने प्रतिवाद करते हुए कहा कि उसके महल को सराय नहीं करना चाहिए तुम्हारे पहले इसका मालिक कौन था मेरे पिता और उनके पहले उनके पिता और उनके पिता के पिता तो फिर तुम्हारे निवास स्थान को सराय के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है जहाँ लोग आगे जाने से पूर्व कुछ समय के लिए आराम करते हैं सुल्तान सोच में पड़ गया उसके बाद जब वह शिकार खेलने गया तो जंगल के बीच उसे एक आवाज़ सुनाई दी जाग मृत्यु द्वारा जगाने से पहले जाग सुल्तान ने अंततः संसार त्याग दिया और एक फकीर बन गया उसने कठोर साधना की उसने ईश्वरीय चेतना की उपलब्धि की और उसका हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो गया आध्यात्मिक अनुभूति ने उसे मुक्त किया मूलतः इस्लाम संन्यास विरोधी और रहस्यवाद विरोधी है फिर भी मध्ययुग में उसने बहुत से महान संतों को पैदा किया है इनमें से अधिकांश अपरोक्षानुभूति संपन्न थे इस्लाम की ये अपरोक्षानुभूति संपन्न संत सूफी कहलाते हैं इन प्राचीनतम संतों में बसरा निवासनी रबिया नामक एक महिला थी सात से १८०१। छोटी उम्र में ही वह अनाथ हो गई थी एक दुष्ट व्यक्ति ने उसका अपहरण कर उसे दासी के रूप में भेज दिया उसका नया मालिक उतना ही दुष्ट था लेकिन एक रात उसे गरीब बालिका के चारों ओर एक विचित्र ज्योति दिखाई दी और भयभीत हो उसने रबिया को मुक्त कर दिया उन्हें कुछ समय तक रेगिस्तान में एकांतवास किया और उसके बाद बसरा इराक में एक वनवासी तापस जीवन व्यतीत किया आध्यात्मिक अनुभूतियों के फलस्वरूप उन्होंने द्वैतात्मक जगत का अतिक्रमण किया जब उनसे पूछा गया कि क्या वे शैतान से घृणा करती हैं तो उन्होंने कहा खुदा के प्रति प्रेम के कारण मेरे हृदय में किसी को घृणा के लिए स्थान नहीं है उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रार्थना इस प्रकार है हे अल्लाह यदि मैं तुम्हारी उपासना नर्क के भय से करूँ तो मुझे नर्काग्नि में जलाओ यदि स्वर्ग की इच्छा से करूं तो मुझे स्वर्ग से दूर रखो लेकिन यदि मैं तुम्हारे लिए ही तुम्हारी पूजा करूं तो मुझे अपने चिरंतन सौंदर्य से वंचित न करो मंसूर अल हल्लाज आठ से 922 जो केवल हल्लाज भी कहलाते हैं सब में महान सूफी रहस्यवादी संत थे वे दक्षिण फारस में जन्मे थे किशोरावस्था से ही उनकी प्रकृति रहस्यवादी थी और अनिल सूफी संतों ने उन्होंने मार्गदर्शन प्राप्त किया था नियोमन में वे बगदाद गए और उस काल के महान आचार्य जुनैद का शिष्यत्व स्वीकार किया मक्का में कुछ वर्ष एकांत में व्यतीत करने के बाद हल्लाज समुद्र मार्ग से भारत आए उस समय भारत में मुस्लिम राज्य नहीं था और हल्लाक भारत आने वाले सबसे प्रथम सूफियों में से एक थे जिन्होंने भारत की यात्रा की थी और वहां उन्होंने हिंदू साधकों के साथ लंबे वार्तालाप किए होंगे बगदाद लौटकर उन्होंने उपदेश देना प्रारंभ किया उनका सबसे प्रसिद्ध और मौलिक सिद्धांत अनलहिक अर्थात मैं ही सत्य हूँ जो वेदांत के महा के अहम ब्रह्माष्टमी काफी मिलता है क्षुब्ध मुसलमान धर्मशास्त्रियों ने उन्हें कैद करवाया और लंबे मुकदमे के बाद उन्हें यातना देने के उपरांत बर्बरता पूर्वक मार डाला लेकिन आत्मा की दिव्यता और परमात्मा के साथ उसके एकत्व की उपलब्धि की संभावना के उनके सिद्धांत ने सदियों तक इस्लामी रहस्यवाद को प्रभावित किया जलालुद्दीन रूमी 1207 से बारह इस्लाम के एक अन्य महान रहस्यवादी साधक और कवि थे उनका जन्म पूर्वी फारस के बल्फ नामक नगर में हुआ था जब वे बालक थे तब सम्राट ने क्रुद्ध होने के कारण उनके पिता को परिवार से स्वग्राम छोड़कर जाना पड़ा बहुत भटकने के बाद परिवार तुर्की के चोनिया नेयर में पुनर्स्थापित हुआ दलाल ने अरबी विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई और एक महान विद्वान के रूप में प्रसिद्ध हुए लेकिन एक परिव्राजक दरवेश के साथ उनकी भेंट से उनके जीवन में अचानक परिवर्तन आ गया उसके बाद वे बहुत समय ध्यान में बिताने लगे अपने प्रिय गुरु की स्मृति में उन्होंने मौलवी नामक एक नए धर्म संघ की स्थापना की जिसके सदस्य भाव समाधि के लिए एक प्रकार के घुमावदार नृत्य का अभ्यास करते थे उन्होंने मथनवी सहित जो सर्वकाल की महानतम रहस्यवादी कविताओं में से एक मानी जाती है अनेक पुस्तकें लिखी जलालुद्दीन रूमी भगवान को एकमात्र सत्य और दृश्य जगत को उसकी छाया मानते थे आत्मा के पूर्व जन्म में विश्वासी थे उनकी मान्यता थी कि जीव अंततः परमात्मा के साथ मिलित होने से पूर्व धातु में वनस्पति पशु मानवीय देवदूत के रूप में उत्तरोत्तर विकसित हो रहे शारीरिक जन्मों की श्रृंखला से होकर गुजरता है अपने प्रियतम का द्वार खटखटाने वाले व्यक्ति संबंधी उनका वृत्तान्त दृष्टांत प्रसिद्ध है भीतर से आवाज़ आती है कौन है और जब प्रेमी उत्तर देता है कि मैं हूँ तब दरवाजा नहीं खुलता बाद में जब वह पुनः दरवाजा खटखटाता है और उसी प्रश्न के उत्तर में कहता है तुम ही हूं तब दरवाजा खुलता है इस रूपक का अर्थ यह है कि जब तक अहम बोध बना रहेगा तब तक जीव और ईश्वर का पूर्ण मिलन संभव नहीं है अपने अनेक शिष्यों तथा रचनाओं के माध्यम से जलालुद्दीन रूमी ने सूफी धर्म के विकास को विशेष रूप से प्रभावित किया श्री रामकृष्ण के शिष्य अब हम श्री कृष्ण के कुछ महान शिष्यों की चर्चा करेंगे जिनकी अपने आप में एक विशिष्ट श्रेणी हैं हम में से जिन्हें उनके चरणों में बैठने का सौभाग्य हुआ था उन्हें उनमें पुरातन आध्यात्मिकता और आधुनिक सामाजिक चेतना का प्राच्य और पाश्चात्य श्रेष्ठतम बातों का तीव्र भगवत प्रेम और मानव के प्रति प्रेम का अभूतपूर्व मिलन दिखाई दिया था उनका मानव के प्रति प्रेम उनके परमात्मा के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति था क्योंकि वे सभी स्त्री पुरुषों में परमात्मा का दर्शन करते थे स्वामी विवेकानंद अठारह से 1902 सौ दो श्री रामकृष्ण के महानत शिष्य थे श्री रामकृष्ण उदय नित्य सिद्ध की श्रेणी का कहा करते थे जो जगत कल्याण के लिए संसार में जन्म ग्रहण करते हैं बाल्यकाल में ही उनमें असामान्य मेधा साहस और एकाग्रता की क्षमता जैसे भावी महानता के लक्षण दिखाई दिए थे महाविद्यालयीन शिक्षा के प्रभाव से किशोरावस्था में वे कुछ समय के लिए नास्तिक बन गए थे लेकिन 18 वर्ष की उम्र में श्री रामकृष्ण के संपर्क में आने पर उनके जीवन में महान परिवर्तन हुआ श्री रामकृष्ण के निदर्शन में उन्होंने तीव्र साधना की और तेईस वर्ष की उम्र में ले उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति निर्विकल्प समाधि प्राप्त कर धन्य हुए थे श्री रामकृष्ण के देहत्याग के बाद तथा उनके आदेश से उन्होंने श्री रामकृष्ण के युवा शिष्यों को संघ बद्ध कर एक सन्यासी संघ की रचना की तथा अमेरिका इंग्लैंड सहित समस्त विश्व की समुद्र यात्रा पर निकल पड़े वे अपने वेदांत के संदेश के साथ अमेरिकन समाज पर एक बम की तरह फट पड़े चार वर्ष तक प्रचार कार्य करने के बाद उनके स्वदेश लौटने से उनका एक राष्ट्र योद्धा का स्वागत किया गया उन्होंने कोलंबो से कश्मीर तक अनेक स्थानों में भाषण देकर प्रसुप्त राष्ट्र को उसकी पुरातन धरोहर की गौरव तथा आधुनिक भारत के जन साधारण की निर्धनता और पिछड़ेपन के प्रति प्रबुद्ध किया उनका विशाल हृदय गरीबों और अज्ञानियों के कष्ट पर रुदन करता था भारत में उन्होंने समाज सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया और इसी उद्देश्य के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की मानवता के प्रति असीम करुणा के महत्व रूप दे कह उठे थे